देवी भागवत तीसरा स्कन धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसे उसने प्रणाम किया और यह वचन बोला सुंदरी तुम्हारा कल्याण हो इस समय वे तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए निश्चय ही आज तुम्हें वन में ग्यारह वर्ष व्यतीत हो गए हैं तब द्रौपदी ने उत्तर दिया राजकुमार आपका कल्याण हो आश्रम के पास ठहरिए अभी पांडव आ रहे हैं द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वथा किसी के विश्वास पर निर्भर न हो जाए हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है इस विषय में प्रमाण राजा बलि हैं विरोचन नंदन श्रीमान बलि बड़े धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ यज्ञशील दानी शरण देने में कुशल तथा उत्तम विचार के राजा थे वे प्रहलाद के पौत्र थे अधर्म में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी उन्होंने दक्षिणायुक्त निन्यानवे यज्ञ किए उस समय योगी लोग भी जिनकी उपासना करते हैं वे भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सम्पन्न करने के लिए निर्विकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पर पधारे कश्यप जी के घर उनका अवतार हुआ बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन मेष बना लिया था उन्होंने कपट करके बलि का राज्य तथा तो समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी उनसे छीन ली विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए वह प्रसंग मैं सुन चुके हूँ जब सत्यमूर्ति भगवान विष्णु ने ही यज्ञ विध्वंस करने के विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला तब दूसरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता अतए मुनिवर कभी किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने से कोई भय नहीं रहता यह निश्चय है कि लोभ से जिनकी बुद्धि मारी गई है वे प्राणी अनेकों पाप कर बैठते हैं उन्हें कभी भी किसी काम करने में उन्हें प्रलोभ का किंचन मात्र भी भय नहीं रहता लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए मन वाणी और कर्म से भली भांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं चेतसि लोभश्चेत किट्टक स्वामी किटक पापकृत भय लोभाहता प्रकुवती पापा प्राणिन किल परलोकाद नास्ती कसिकन मनसा कर्मणावाचा परस्वादान हेतुतः प्रतंती ना सम्यक लोभो पतचेत बहुत से मानव देवताओं की निरंतर आराधना करके धन चाहते हैं यह निश्चय है कि देवता स्वयं हाथ से धन उठाकर किसी को नहीं दे सकते किंतु उनके द्वारा मनुष्य का अभिलषित धन दूसरे के पास से उसके पास चला जाता है किसी भी बहाने से देवता धन देने में कुशल हैं वैश्य धान्य और वस्त्र आदि बहुत सी चीज़ें बेचने के लिए संग्रह करके मेरी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए इस अभिलाषा से देवताओं की पूज को पूछते हैं परम तत् क्या इस व्यापार से दूसरों का धन हड़पने की उन्हें इच्छा नहीं होती व्यापारी वस्तु खरीद लेने के बाद तुरंत ही महगी मना, मना बन, मनाने लगता है इस तरह इस प्रकार सभी प्राणी दूसरे की संपत्ति लेने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं ब्रह्मण तब विश्वास कैसा लोभ और मोह के वशीभूत प्राणियों के लिए तीर्थ दान और अध्ययन सभी व्यर्थ है उनका किया सत्कर्म भी नहीं किए के समान हो सकता है अतएव महाभाग कृपा पूर्वक इस पापी नरेश्वर युधाजीत को घर लौटा दीजिए दिप्रवर जैसे जानकी जी जानकी जी का बाल्मीक मुनि के आश्रम पर रही वैसे ही मैं भी अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास करूँगी